ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक का विचार भाष्य में कल संपन्न हुआ द्वितीय वर्णक के अनुसार भाष्य का विचार आज प्रारंभ होना है वर्णक के अवतरण टीका को देखिए अठावन नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही टीकाकार लिखते हैं अधुना ब्रह्मणों लक्षण प्रमाण जिज्ञायाँ आह अथवेति तो जन्मादत इस अधिकारण से ब्रह्म का जन्मादि अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व लक्षण बताने के बाद ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण की जिज्ञासा होती है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ये विचारक कहते हैं लक्षण और प्रमाण से वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है तो ब्रह्मात्मक जो वस्तु है इसका निश्चय करने के लिए भी लक्षण तथा प्रमाण दोनों की आवश्यकता होगी तो ब्रह्म का लक्षण जन्माद्य तहसे बताया गया तटस्थ लक्षण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व स्वरूप लक्षण सत्यादि रूपता तो लक्षण ज्ञात होने पर जिज्ञासा हो जाती है ब्रह्म के निश्चाय प्रमाण की इस लक्षण से लक्षित तो ब्रह्म का निश्चायक प्रमाण कौन सा है यह जिज्ञासा होती है इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह तृतीय अधिकरण का द्वितीय वर्णक है इसलिए कहा कि लक्षणान प्रमाण जिज्ञासाया वर्ण आह तो लक्षण निश्चित होने पर ब्रह्म को प्रमाण का की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शास्त्र अधिकरण के द्वितीय वर्णक को भाष्कर भगवान बताने जा रहे हैं अथवा इत्यादि से भाष्य से इस वर्णक का विस्तृत स्वरूप का विचार करने से पहले इस वर्णक के अनुसार शास्त्रीय नित्वाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान पहले हम लोग करें तो जो शास्त्र यौनित्वाद सूत्र के और भाष्य के बीच में चार श्लोक छपे हुए हैं उनमें से पहले दो तो प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले हैं उनका विचार हम लोग कर चुके हैं दूसरे दो श्लोकों से तीसरा और चौथा इन दो श्लोकों से किया जा रहा है द्वितीय वर्णक का संक्षिप्त स्वरूप संक्षिप्तस्वर्णन अस्मेयताप्य किंवा वेदकमेयता घटवत्दस्तुवा ब्रह्मेना रूपलिंगादिरास्य मतरग्यता तंपनिषदेद प्रोक्ता वेदकमेयता तो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है संशय इस अधिकरण का अस्य अन्य अस्ति अस्य में अस्थ कि आकार विषय ये जो का वाक्य प्रथम का का विषय भी ही वाक्य था अस्य महतो भूतस्य एतद् भूत एतद इत्यादि द्वितीय वर्णक का विषय भी बृहदारण्य उपनिषद का ही है तंत्र इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है पुरुष शब्दित ब्रह्म को औपनिषद औपनिषद का अर्थ है उपनिषदों से जिसको जाना जाता है वह तो पुरुष शब्द तो ब्रह्म औपनिषद है यानी उपनिषद प्रमाण से जाना जाता है तो यह वाक्य मात्र वेदयिक मेयता इसमें बता रहा है अथवा अन्य मेयता भी बता रहा है इसमें अन्य से लेना उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त अनुमानदि प्रमाण तो अनुमानदि प्रमाणों का भी विषय ब्रह्म बनेगा या केवल उपनिषदों से ही जाना जाएगा उपनिषद प्रमाणों का ही विषय होगा यह संशय हुआ वह वाक्य अन्यमेयता के वेद वे, वेदमेयता के साथ साथ अन्य अन्यमेयता को भी बता रहा है या केवल वेद वेदमेयता को बता रहा है यह संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म आपने कहा सिद्ध वस्तु है पूर्वाधिकरण में कहा धर्म का वैलक्षण्य ब्रह्म में बताते समय ब्रह्म अनुष्ठेय है साध्य रूप है क्या नाम धर्म अनुष्ठेय है साध्य रूप है और ब्रह्म सिद्ध है तो लोक में देखा जाता है घटादि सिद्ध पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय बनते हुए देखा जा रहा है घटादी सिद्ध वस्तुओं को तो ब्रह्म भी घटादि के तरह सिद्ध वस्तु होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी विषय हो सकता है इसलिए तंतु तंतुपनिषद पुरुषम पृछ्या यह वाक्य केवल वेदिक गम्यता ब्रह्म में नहीं बताएगा प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता भी ब्रह्म में सिद्ध होगी तो अनेक प्रमाण ब्रह्म के ज्ञापक हो जाएंगे वेद भी और प्रत्यक्षादि भी पूर्व पक्षी के अनुसार तो ये कहते हैं कि घटवत सिद्ध वस्तुत्वाद ब्रह्म अन्यपी मीयते इसमें अन्य शब्द से लेना उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण और उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी और अपि शब्द प्रत्यक्षादी प्रमाणों के साथ वेद प्रमाण का समुच्चायक है तो वेद प्रमाण से तो ज्ञात होगा ही प्रत्यक्षादी प्रमाणों से भी ज्ञात होगा तो ब्रह्म अन्य नापी मीयते ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी क्यों तो कहते हैं सिद्ध वस्तुत्वात् पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु है और दृष्टांत है घटवत इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए ये उत्तर श्लोक है अस्मांतर योग्यता न ये जो पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि अन्य नापी ब्रह्म मीयते सिद्ध वस्तुत्वात घटवत ये जो पूर्व पक्ष है ना इसका निराकरण किया जा रहा अरे कह रहे हैं कि अस्य अस्याने मांतर योग्यता न मांतर योग्यता में माशब्द का अर्थ है प्रमाण माँ यानी प्रमाण और मांतर का अर्थ है प्रमाणांतर तो मां से लेना उपनिषद प्रमाण को और मांतर शब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण और उन उपनिषद अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयत्व की योग्यता ब्रह्म में नहीं है मान्तर योग्यता यानी मान्तर्मेयता ब्रह्म में नहीं है क्यों तो कहते रूपलिंगादि राहित ये हेतु बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वही सिद्ध वस्तु होती है जो रूपादि मान है या रूपादि गुणात्मक है जिसमें रूपादि गुण रहते हो या स्वयं रूपादि गुण हो रूपादि या रूपादि गुणवान द्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाण का यानि इंद्रिय का विषय बनता है तो ब्रह्म रूपादि गुणात्मक नहीं है और रूपादि गुणवाला भी नहीं है ब्रह्म में रूप नहीं है रस नहीं है और स्पर्श नहीं है और क्या नाम है गंध नहीं है शब्द भी नहीं है तो ये इन सब से रहित होने के कारण घटादी सिद्ध वस्तु होने से प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है ऐसा नहीं घटादी में प्रत्यक्ष प्रमाण गम्यता का प्रयोजक सिद्ध वस्तुत्व तो नहीं है अपितु रूपाधिमत्व है घटादी में रूपादी मत्ता होने से प्रत्यक्ष गम्यता है ऐसे प्रत्यक्ष गम्यता का प्रयोजक रूपादी मत्ता या रूपत्वादि जाति ब्रह्म में होती तो ब्रह्म इंद्रिय गोचर होता इंद्रिय गम्य होता लेकिन ब्रह्म में रूपत्वादि जाति यानी स्वयं रूपादि गुण, गुण नहीं है और रूपादि गुणवत्ता भी नहीं है अतः प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनेगा रूपादि राहित्या और लिंग राहित्या तो लिंग कहते हैं व्याप्य वस्तु को व्याप्य जो होता है वह व्यापक का ज्ञापक होता है तो ऐसे ब्रह्म का कोई व्याप्य हो व्याप्य कहते हैं संबंध से युक्त ब्रह्म का जिसमें संबंध व्याप्ति रूप संबंध रहता हो वह तो बन सकता है ब्रह्म का लिंग यानी ज्ञापक लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिसमें ब्रह्म की व्याप्ति रहती हो व्याप्ति रूप संबंध रहता हो क्योंकि ब्रह्म असंग है अतः व्याप्ति रूप संसर्ग से रहित है ब्रह्म आ, ब्रह्म का व्याप्ति रूप संसर्ग किसी में नहीं है इसलिए लिंग रहित है धूमादि जैसे अग्न्यादि के लिंग है इसलिए अग्न्यादि धूमादि लिंगों से अनुमेय है अनुमान का विषय बनता है धूमादि के तरह ब्रह्म का अग्नि के धूमादि के तरह ब्रह्म का भी कोई न कोई व्याप्य होता वह ब्रह्म का लिंग बनता ज्ञापक बनता और ब्रह्म अनुमेय होता लेकिन ऐसा कोई है नहीं इसलिए वह अनुमेय नहीं होगा ये लिंगराहित्या से बताया गया और आदि शब्द से लेना उपमान प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा उपमान प्रमाण का विषय तब बनता ब्रह्म कि ब्रह्म के सदृश कोई न कोई होता तो जैसे गवय आदि जो पशु विशेष है गाय के जैसा होता है जंगल में रहता है तो गो का सादृश्य गवय पिंड में देख करके गवय का उपमान प्रमाण से निश्चय होता है कि यह सामने वाला पिंड गवय शब्द का वाच्य है ऐसा तो ब्रह्म में किसी का सादृश्य होता जैसे गवय में सादृश्य है गो का तो वह उपमान प्रमाण का विषय बनता है उपमान प्रमाण का विषय बनने के लिए जरूरी होता है सादृश्य किसी न किसी का होना लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्म के सदृश दूसरा कोई नहीं है ब्रह्म किसी के भी सदृश नहीं है अतः उपमान प्रमाण का विषय नहीं बनेगा और अर्थापत्ति प्रमाण का विषय बनता है कार्य कारणा कारण भाव जिन पदार्थों में है जैसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन पीनत्व का कारण है जो दिन में नहीं खाता है लेकिन पीन है पीन कहते हैं रिष्ट को तो वो रात में खाता है खाना चाहिए चाहे दिन में खाए या रात में खाए तो ठीक रहता नहीं खाएगा तो ठीक ठीक रह नहीं सकता स्वस्थ नहीं रह सकता अन्न में शरीर है अन्न की उसको जरूरत है तो रात्रि भोजन दिन में न खाते हुए जो व्यक्ति विशेष में दिख रहा है पीनत्व उसका कारण है तो कार्य को देख करके अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन जो अदृश्य है उसका निश्चय किया जाता है ऐसे ब्रह्म किसी का कारण होता तो ब्रह्म का उस कार्य को देख करके अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चय होता लेकिन ऐसा भी अन्य देव तद अथो अविदितात अधिक के अनुसार ब्रह्म का जो शुद्ध स्वरूप है वह वस्तुतः किसी का कारण भी नहीं है कार्य कारण भाव रूप संबंध के लिए ब्रह्म की सत्ता के तरह कोई न कोई सत्तावान दूसरा कार्य होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई कार्य है ही नहीं ब्रह्म का जो पारमार्थिक सत्ता वाला हो तो द्वैत सिद्ध अतः अर्थापत्ति प्रमाण का भी विषय वो नहीं बनेगा तो लिंगादि राहित इसमें आदि शब्द से ही कहा गया है और एक अनुमान प्रमाण के नाम अनुपलब्धि प्रमाण होता है वह अभाव का ज्ञापक होता है ब्रह्म तो भावात्मक है सत है इसलिए उससे भी ज्ञान नहीं होगा अनुपलब्धि प्रमाण से भी तो अन्य प्रमाण यही है और इन अन्य प्रमाणों की गम्यता ब्रह्म में नहीं है ये यहां पर कहा गया रूपलिंगादिराहत्यात न अस्य योग्यता तो ब्रह्म में प्रमाणातर की योग्यता नहीं है तो फिर क्या है तो कहते हैं अस्य वेद कमेयता प्रोक्ता ऐसे लगाना अस्य वेदय कमेयता प्रोक्ता तो अस् ब्राह्मण वेद कमेयता प्रोक्ता वह वेद प्रमाण मात्र से गम्य है ऐसा कहा गया है कहा, कहा गया तो उपनिषदों में श्रुति में कहा गया है इसलिए कहते हैं तंतु औपनिषद इत्या, इत्यादो तंतु औपनिषद इत्यादि श्रुति वाक्य में ब्रह्म को वेदयक में बताया है वेदयक इसमें एक शब्द प्रमाणांतर का व्यावर्तक है प्रमाणांतर मेयता नहीं वेद केवल वेद मेयता है ब्रह्म में तो इसलिए तंत्र औपनिषदम पुरुषम पृछामी यह श्रुति वाक्य बताएगा कि ब्रह्म केवल वेद गम्य है वेद प्रमाण ही ब्रह्म में है ये बताने के लिए ये द्वितीय वर्णक है शास्त्र यौनित्व अधिकरण का इसके अनुसार शास्त्र यौनित्वात सूत्र का समास अलग होगा प्रथम वर्णक के अनुसार तो शास्त्र यौनित्व में षष्टी तत्पुरुष समास था योनी, शास्त्र योनि, शास्त्र यौनि ऐसा शास्त्र यौनि ही शास्त्र यौनि तो शास्त्र है ऋग्वेदादि और उसका कारण अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये बताया गया था ब्रह्म को प्रथम वर्णक में द्वितीय वर्णक के अनुसार बहुरी समास हो जाएगा शास्त्रम योनि ही यानी ज्ञान कारणम कारण शब्द से लेना केवल कारण नहीं यानी उत्पादक कारण नहीं अपितु ज्ञान कारण ज्ञान का जो कारण होता है उसे प्रमाण कहा जाता है रूप ज्ञान का कारण जो चक्षु है उसे कहा जाता है रूप का प्रमाण ऐसे यहां पर आ, कारण शब्द ज्ञान के कारण का परामर्शक है योनि शब्द तो ज्ञान के कारण का परामर्शक है का मतलब प्रमाण ये इस अर्थ, अर्थ में है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ले आइए और वहां यहां पर उसे षष्टंत बनाइए ब्रह्मण और स्वरूपाधिगमे इतने का अध्यय करिए तो ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे शास्त्र योनि यानि प्रमाणम ब्रह्म स्वरूप अधिगमे प्रमाणम यश ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे प्रमाणम तद ब्रह्म शास्त्र योनी ऐसा लगाना तो जिस ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान में कारण शास्त्र है का मतलब शास्त्र प्रमाण से ही जिसको जाना जाता है जिस ब्रह्म के स्वरूप के निश्चय में शास्त्र ही प्रमाण है उस ब्रह्म को कहा जाएगा शास्त्र यौनी यानी शास्त्र प्रमाणक उसमें रहने वाला धर्म है शास्त्र यौनित्व और पंचमी है शास्त्र यौनित्वात् तो इस प्रकार ये द्वितीय वर्णक के द्वारा जिज्ञास्य ब्रह्म के निश्चायक प्रमाण के रूप में शास्त्र को बताया गया और वो शास्त्र है ऋग्वेदादि तो ऋग्वेदादि शास्त्र जिस ब्रह्म के अधिगम में कारण है प्रमाण है वह ब्रह्म यौनि है उसमें रहने वाला धर्म यौनित्व है और पंचमेंत हुआ शास्त्रोनित पंचमें शास्त्रित्वात का विग्रह होगा इसी प्रकार ये इस सूत्र का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं भाष्यकार भगवान बता रहे हैं आगे तो भाष्य को देखिए ऋग्वेदादि शास्त्रम इत्यादि और इस भाष्य की अवतरण टीका है उसे देखिए पहले शास्त्र यूनित्वाद सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार शास्त्र यौनित्वात का अवतरण लिखने के लिए जरूरी जो इस अधिकरण के संगति विषय संशय और पूर्वपक्षात्मक अंश हैं, उनको पहले बताते हैं तो ये शास्त्र अधिकरण का जन्मादि अधिकरण के साथ द्वितीय वर्णक के अनुसार एक फलकत्व संबंध है उसे बताया पहले लक्षण प्रमाण ब्रह्म निर्णयाथत्वात एक फलकत्व संगति तो प्रथम पूर्व जो वर्णक है जन्मादि ये वर्णक क्या नाम जन्मादि अधिकरण जन्मादि अधिकरण के द्वारा बताया गया लक्षण जिज्ञास्य ब्रह्म का और शास्त्र यूनित्व अधिकरण में बताया जा रहा है प्रमाण और ये जो जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण तथा प्रमाण दोनों बताए जा रहे हैं इन दोनों प्रमाणों का प्रयोजन एक है लक्षण का तथा प्रमाण का एक ही प्रयोजन है वो है निर्णय करने के लिए ही जन्मादि अधिकरण ने ब्रह्म का लक्षण बताया और ब्रह्म निर्णय यानी निश्चय करने के लिए ही शास्त्र यौनित्व अधिकरण शास्त्र रूपी प्रमाण बता रहा है ब्रह्म का ज्ञापक इसलिए लक्षण प्रमाण्योर ब्रह्म निर्णय ये दोनों ब्रह्म निर्णय के लिए होने के कारण इनका प्रयोजन ब्रह्म निर्णय एक ही होने के कारण दोनों अधिकरण का आपस में संबंध बनेगा एक फलकत्वम संगति ब्रह्म निर्णय रूपी एक फल दोनों अधिकरण का है अब विषय बताते हैं और संशय बताते हैं तन्तु तंतु औपनिषदम इति श्रुति ये श्रुति है इस अधिकरण का विषय द्वितीय वर्णक के अनुसार और वेदय वेद्यत्व ब्रूते नवा इति संशय तो यह श्रुति ब्रह्म में वेदयिक वेद्यत्व बताती है अथवा नहीं बताती है इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म वेद्य है या वेद के तरह प्रमाण्तर से भी गम्य है ये संशय हुआ और पूर्वपक्ष बताया जा रहा है कि कार्यलिंग नैव लाघवात कर्तुर एक सर्वज्ञ ब्रम्हण सिद्धेर न ब्रूते ये पूर्वपक्ष है न ब्रूते ब्रूतेका नुते ब्रूतेका करता है तंत्रोपनिषद न ब्रूते ऐसे लगाना यह श्रुति ब्रह्म में वेदयता को नहीं बता रही है ये पूर्व पक्षी कहते हैं क्यों तो कहते है इसलिए कि कार्य लिंगे नैव लाघवात कर तु एक सर्वज्ञ ब्रह्म सिद्धे ये पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया कि ये जो जगत रूपी कार्य है ब्रह्म का ये हमें दिख रहा है जैसे दूर से धुआं दिख रहा है पर्वतादि में नहीं दिख रहा है अग्नि तो जहां से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है वहां अग्नि का दर्शन न होने पर भी दूर से मान लेते हैं कि वहां पर अग्नि है क्योंकि बिना अग्नि के धुआ रहता ही नहीं है तो धूम रूपी लिंग को देख करके जैसे अग्नि का निश्चय होता है अनुमान होता है ऐसे ही आप ने बताया कि जगत तो का कारण है ब्रह्म तो जगत रूपी कार्य जैसे अग्नि का कार्य धूम अपने कारण अग्नि का ज्ञापक बन गया बन गया अनुमान में हेतु बन गया ऐसे ये जो जगत रूपी कार्य हैं इस जगत रूपी कार्य लिंग से ही लाघवात तो जगत का कोई न कोई करता है यह सिद्ध होगा वह करता कौन होगा तो वो कहेंगे कि जीव है तो जीव तो अनेक है इसलिए अनेक जीवों को करता मानना गौरव होगा उससे लाघव है एक ब्रह्म को जगत का करता मानना और जगत विचित्र है कर्ता को उसके एक कार्य का ज्ञान होता है तो समस्त जगत का जगत रूपी कार्य का जिसको ज्ञान है ऐसा सर्वज्ञ एक जगत का कर्ता ब्रह्म सिद्ध होगा जगत रूपेन कार्यम सकर्तृकम कार्यत्वात् इस अनुमान से जगत का कर्ता सिद्ध होगा वह करता गौरवात अनेक जीव को नहीं माना जाएगा अपितु लाघवात एक ब्रह्म को माना जाएगा और उसमें जो भी चेतन का कार्य है तो देखा जाता है कि चेतन ज्ञानपूर्वक ही कार्य का निष्पादन करता है तो जगत रूपी कार्य का निष्पादक करता चेतन ब्रह्म जगत के कार्य का जगत रूपी कार्य के कारण को और जगत की हरेक वस्तु को जानता है इसलिए सर्वज्ञ है तो इस प्रकार ये लाघव से जगत रूपी कार्य का एक कर्ता सर्वज्ञ ब्रह्म सिद्ध होगा सिद्ध होने से तंत्रोपनिषद पुरुष पृछ्यामी यह श्रुति ब्रह्म में मैयता नहीं बताएगी अपितु अनुमान प्रमाण गम्यता भी ब्रह्म में होगी इस प्रकार का पूर्व प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से इसलिए सूत्र का अवतरण है कि वेद प्रमाणकत्वात् ब्रह्मणु न प्रमाणातर वेद्यवि सिद्धांत ये ब्रह्म वेद प्रमाणक होने से प्रमाणांतर यानी अनुमानादि प्रमाणांतर विषय ब्रह्म नहीं होगा इत्याक सिद्धांत को शास्त्र यौन इस सूत्र से भगवान वेद जी बता रहे हैं सिद्धांत यहां तदव्या चे सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं सिद्धांत का करता है सूत्रकार शास्त्री अने सूत्रे भगवता सूत्रकारे भगवान सूत्रकार सिद्धांत इति ऐसे लगाना और तद व्याचे भगवान भाष्यकार तत तो तत्नि सिद्धांत प्रतिपाद सिद्धांत के प्रतिपा तो सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं किससे तो यथोक्तमोकम ऋग्वेदादि शास्त्रम इत्यादि वाक्य से सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं तो भाष्य में है यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि ही यानी कारण प्रमाण अस््रणो यथावत स्वरूपाधिगमे तो जन्मा क्या नाम ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मण पद की अनुवृत्ति आई ब्रह्म पद की और यहाँ षष्टअ तो हुआ ब्रह्मण ऐसा और यथावत स्वरूपाधिगमे का अध्याय हुआ और यौनी शब्द का अर्थ है कारण लेकिन किसका कारण तो स्वरूप अधिगम का कारण वो हो जाएगा प्रमाण इसलिए यौनी शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाणम तो ऋग्वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है इस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के अधिगम में अधिगम कहते हैं निर्णय को निश्चय को तो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के निश्चय में प्रमाण ऋग्वेदादि शास्त्र हैं। इसलिए ब्रह्म को शास्त्र योनी यानी शास्त्र प्रमाणक कहा जाता है इसी की व्याख्या करते हुए आगे वाले वाक्य में भस्कर भगवान ने लिखा कि शास्त्र शास्त्रादेव इत्यादि तो शास्त्रादेव प्रमाणाद जगतो इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण के फलात्मक अंश को बताते हैं और संशयात्मक अंश जो पहले बताया गया था उसमें हेतु बताते हैं कि सर्वत्र पुरोत्तर पक्ष युक्तिद्वयम संशय बीज द्रष्टव्यम सर्वत्रयाने यानि सर्वेशु अधिकरणेशु सर्व शब्द का अर्थ है सभी अधिकरणों में जो संशयात्मक एक अंश होता है उसमें बीज कौन रहेगा बीज यानी हेतु वो रहेगा पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष यानी कि जो युक्तियाँ हैं पूर्व पक्ष की अपने सिद्धांत पक्ष को बताने के लिए युक्ति जो युक्ति प्रदर्शित की जाती है वह युक्ति और सिद्धांति के द्वारा अपने पक्ष को रखने के लिए जो युक्ति बताई जाती है वह युक्ति वो हो गए युक्ति द्वय पूर्व पक्ष की युक्ति सिद्धांति की युक्ति और ये संशय के कारण है बीजे का मतलब ये दोनों युक्तियां संशय की कारण है अरे खाली इसी अधिकरण में नहीं समझना सर्वत्र सभी अधिकरणों में आगे हैं अत्र अत्र अस्मिन अधिकरण पूर्व पक्ष अनुमान सेव विचार्यता सिद्धि फलम तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण के रूप में अनुमान ही विचार्य प्रमाण होगा क्योंकि पूर्व जो तार्किक हैं, वे कहते हैं कि शब्द में प्रामाण्य के लिए स्वतः प्रामाण्य नहीं है वेदात्मक शब्द में भी किसी भी शब्द में जैसे पौरुषे वाक्य में प्रामाण्य के लिए मूल प्रमाणान्तर की आवश्यकता होती है ऐसे शब्द मात्र को वेद को भी प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से संवादित जो हो शब्द प्रमाण है वही माना जाता है प्रमाण उसमें स्वतः प्रामाण्य नहीं है इसलिए ब्रह्म के निश्चायक प्रमाण के रूप में यदि कोई प्रमाण विचार्य है तो वह अनुमान प्रमाण है तार्किकों के अनुसार इसलिए तार्किकों के अनुसार इस अधिकरण के पूर्व पक्षी जो तार्किक हैं, उनके अनुसार ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण के रूप में विचार्य प्रमाण होगा अनुमान ही और शब्द तो उसका बन जाएगा संवादक तो पूर्व पक्ष के मत के अनुसार ये फल होगा कि अनुमान से व विचार्यता सिद्धि फलम और सिद्धांत के अनुसार सिद्धांते वेदान वेदांता विचार्यता सिद्धि फलम ऐसे लगाना और सिद्धांती के मत में वेदांत ब्रह्म विचार ज्ञापक प्रमाण के रूप में विचार्य होंगे विचार का विषय बनेंगे ये फल भेद है इति भेद यानी ये फलभेद है पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में अलग अलग अब शास्त्राद इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखने के लिए टीकाकार कहते हैं कि अनुमानदिना ब्रह्म सिद्धि पूर्व सूत्रे प्रसंगात निरस्ता तो अनुमादि से ब्रह्म का निश्चय पूर्व सूत्र में बताया गया कि नहीं होता प्रसंगवशात अनुमानदि प्रमाणातर ब्रह्म निश्चाय प्रमाण नहीं है ये कहा गया वो प्रासंगिक अर्थ था आगे कहते हैं किंच विचित्रप्रपंच प्रसादादिवत एक कर्तिकता बाधात न लाघवावतर और पूर्व पक्षी ने कहा था कि कार्य लिंग से लाघवात एक कर्ता सर्वज्ञ ब्रह्म सिद्ध होगा इसलिए तंत्रोपनिषदम पुरुषम यह श्रुति मेयता नहीं बताएगी यह भी कहा था ना उसके लिए लाघव बताया था तो ये कह रहे हैं कि ये लाघव रूप जो हेतु है वह सिद्ध भी नहीं होगा यहां लाघव अवतार नहीं है न लाघव अवतार क्यों कहते तो जो जगत है कैसा है तो विचित्र है तो विचित्र प्रपंच एक करतृकता बाधात न लागव अवतार लाघव अनुमान से ब्रह्म की सिद्धि के लिए कार्यलिंगक अनुमान से ब्रह्म का एक सर्वज्ञ ब्रह्म का निश्चायक अनुमान प्रमाण होगा लाघवात ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रपंच विचित्र है तो लोक में देखा जाता है कि जो विचित्र कार्य है उसका कर्ता एक नहीं होता अपितु विचित्र प्रपंच के कर्ता में अनेकत्व तो होता है कोई आ, बड़ा महल आदि होता है तो उसमें एक ही व्यक्ति राजमिस्त्री का भी काम कर ले वही आ, ये जो है लकड़ी का मिस्त्री उसका भी का, काम कर लें वही पेंटिंग का भी कार्य कर लें वही फर्श भी डाल लें ये सब नहीं होता अलग अलग कार्य के अलग अलग मिस्त्री होते हैं तो ये प्रासाद जो विचित्र कार्य जगत में जग, देखा जाता है उसमें अनेक कर्तिकत्व हैं एक कर्तिकत्व नहीं है जगत में दिखने वाले विचित्र प्रसाद आदि कार्यों में अनेक कर्तिकत्व देखा जा रहा है एक कर्तिकत्व नहीं देखा जा रहा तो जगत भी विचित्र है तो उस विचित्र जगत में एक कर्तिकत्व का बाद हो जाएगा ये उससे जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उस प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि विचित्र जगत एक कर्ता से बनता विचित्र जगत का एक कर्ता होता तो विचित्र प्रसाद आदि प्रासा, भी एक ही कर्ता से बनते लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है विचित्र कार्य में एक करतृकत्व तो जगत भी विचित्र है उसमें एक कर्तकत्व बाधित होने से लाघव अवतार नहीं है ये कहा गया किंच विचित्र एक प्रपंच न लाघव अवतार यदि कोई एक कहे कि सर्वज्ञवात कर्तु एकत्व संभव तो ब्रह्म सर्वज्ञ होने से वह जो लौकिक जीव हैं विचित्र कार्य के कर्ता प्रसाद के वे तो अल्पज्ञ हैं अल्प शक्ति हैं इसलिए किसी को राजमिस्त्री को राज उसी का जो कार्य है उतने का ज्ञान है लकड़ी के मिस्त्री के कार्य का ज्ञान नहीं है दूसरे को अन्य का ज्ञान नहीं है लेकिन परमेश्वर तो ऐसा है उसे सब कार्यों का ज्ञान होने के कारण वह सर्वज्ञ होने के कारण अकेला ही विचित्र कार्य को बना सकता है ऐसा यदि कोई कहे, तो ये कहा जा रहा है कि सर्वज्ञवात करतु एकत्व संभव न च तो सर्वज्ञ होने के कारण कर्ता के एकत्व की सिद्धि होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहते अनुन्याश्रय दोष होने से ज्ञान में अनुन्याश्रय दोष बताया जा रहा कि एकत्व ज्ञानात् सर्वज्ञत्व ज्ञानम् और ततह तत इति अभिप्रेत्य अनुन्याश्रयम अभिप्रेत इति तो पहले एक विचित्र जगत का कर्ता एक है ये सिद्ध हो तब तो सर्वज्ञता की सिद्धि होगी उस कर्ता के और उस सर्वगत सर्वज्ञत्व का ज्ञान हो तो कर्ता में एकत्व का निश्चय हो इसलिए एकत्व ज्ञान सर्वगत्व ज्ञान का कारण बन रहा है और सर्वज्ञत्व ज्ञान से एकत्व ज्ञान का निश्चय हो रहा है तो ये परस्पर आश्रय दोष आ रहा है अन्योन्याश्रय दोष आ रहा तो ये कहते हैं कि एकत्व ज्ञान सर्वज्ञत्व ज्ञानम ततः यानि सर्वज्ञत्व ज्ञान से तत् एकत्व ज्ञानम इति एक एक कर्तिकता इति अभिप्रेत आह ये सब ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने ये लिखा कि शास्त्रात एव प्रमाणा जगतो जन्मादि ब्रह्म अधिगम्यते इति तो शास्त्र प्रमाण से ही जगत के जन्मादि का कारण के रूप में ब्रह्म का अधिगम यानी निश्चय होता है शास्त्रात एवं इसमें कार का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बताना चाहते हैं प्रमाण अंतर से नहीं जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है यह निश्चय शास्त्र से ही होगा अब शास्त्रम उदारितम पूर्व सूत्रे इसका उत्तरण लिखते हैं टीका में टीकाकार की कि किम तत्शास्त्र तद आह इति के वो शास्त्र कौन सा है जिससे जगत का कारण ब्रह्म है यह अवगत होता है निश्चित होता है तो कहते हैं शास्त्रम उदारित पूर्व सूत्रे ये तो वाई भूतानी जायते इत्यादि तो ये तो वी भूतानी जायते इत्यादि शास्त्र पूर्व सूत्र में यानी जन्मादि सूत्र में ही बता दिया है विचित्र जगत का कारण ब्रह्म है इस अर्थ का निश्चायक शास्त्र पूर्व में बताया गया अब कहते पूर्वाधिकरण में ही जगत जन्माधिकार्ञापक शास्त्र वचन यदि बता दिया गया तो फिर ये अधिकरण क्यों बनाया शास्त्रीय यौनित्व अधिकरण ये पूछते हैं किमर्थम तरह इदम सूत्र भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि पृथक आरंभ आक्षिपति किमर्थम पूर्व सूत्र में ही ब्रह्म जगत का कारण है इस अर्थ का निश्चायक शास्त्र यदि बता दिया तो ये अलग अधिकरण क्यों बनाया ये पूछा जा रहा किमर्थम तरह इदम सूत्रम यानी शास्त्र यौनित्वात सूत्र अलक्ष्य क्यों बनाया पूर्व सूत्रे एव, एवं जातीय शास्त्रम उदाहरता शास्त्र यौनित्व ब्रह्मतम तो पूर्व सूत्र में ही भूतानि जायते इस शास्त्र का कथन करने वाले भगवान सूत्रकार के द्वारा ब्रह्म में शास्त्र यौनित्व यानी शास्त्र प्रमाणत्व बता दिया गया तो अलग से यह अधिकरण बनाने की क्या जरूरत है यह प्रश्न हुआ उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा उच्चते इत्यादि का अवतरण है टीका में उससे पहले किमर्थम इत्यादि में हेतु बताया जा रहा है इसका अर्थ करते इस वाक्य का आक... आक्षेपक वाक्य का अर्थ कर रहे हैं ये न हेतु ना दर्शितम ततः किमर्थम जिस कारण से पूर्व सूत्र में ही ब्रह्म निश्चाय प्रमाण के रूप में यतो आयमानी भूतानी इत्यादि शास्त्र बता दिया गया तो अलग से इस अधिकरण का आरंभ क्यों किया जा रहा है ये उस प्रश्नबोधक वाक्य का अर्थ हुआ उच्चते इत्यादि का समाधान क्या नाम अवतरण है टीका में जन्मादि लिंगक अनुमान स्वातंत्रेण स्वातंत्रेन उपन्यास शंका निराशाथम पृथक सूत्र इत्या उच्यते तो जन्मादि लिंगक जो अनुमान है यानी कार्यलिंगक जो अनुमान है उस अनुमान में ब्रह्म स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञापक है वो स्वतंत्र प्रमाण है ब्रह्म का ज्ञापक इस प्रकार की आशंका तार्किक कर सकते हैं उस आशंका का निराकरण करने के लिए शास्त्र यौनित्व यह अलग अधिकरण बनाया गया है पृथक सूत्रम इस अभिप्राय से लिखते हैं उच्चते तो भाष्य में है कि तत्र पूर्व सूत्राक्षण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात जन्मादि इति केवलमुन उपन्यस्त आशंका निवर्तम इदम सूत्र प्रववृते इति तो शास्त्रयोनित्वात् यह सूत्र इसीलिए प्रारंभ हुआ कि किसी को ये शंका न हो कि पूर्व सूत्र में शास्त्रपद का स्पष्ट रूप से ग्रहण न होने के कारण जो जन्मादि लिंग को अनुमान है वही ब्रह्म का निश्चाय प्रमाण सूत्रकार को अभिष्ट है ऐसा कोई प्रश्न न करे ऐसी किसी के मन में शंका न आ जाए इसलिए ताम आशंकाम निवर्ती तुम उस आशंका का निराकरण करने के लिए शास्त्रीय यौनित्वात यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है चौथे अधिकरण की चर्चा कल से होगी